न कार्याम उत्तम इतिहासंख्य कार्य में अन का अनुसंधान मिथ्यात्व अनुसंधान करने के लिए कहा गया किसी संख्या कम से उत्तर देते हैं कारण ज्ञान कार्य ज्ञान सिद्ध अभिप्रायण आ कारण के ज्ञान से कार्यज्ञान हो जाएगा इस सिद्धि के लिए कार्य में मिथ्यात्व अनुसंधान करना चाहिए कारण ज्ञानक कार्य विज्ञान चावदत सत्य ज्ञान नृत ज्ञान सत्य ज्ञान कथमपद्योद्ञा सहकार तो पूर्व में कहा गया अरुणी उद्दालक है उद्दालक ने कहा था कारण ज्ञान तो कार्य विज्ञानम् सो अपत कारण के ज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है ऐसा उन्होंने कहा था कारण के ज्ञान से कार्य विज्ञान हो जाएगा इसके शंका करते कार्य मिथ्याए कारण सत्य है तो सत्य ज्ञान होने पर कार्य मिथ्या अनुतः ज्ञान कैसे कथम अत सत्य कारण के ज्ञान होने पर मिथ्या कार्य के का ज्ञान कैसे हो जाएगा कैसे है सत्य है कारण कार्य मिथ्या है उसे विलक्षण तो सत्य के ज्ञान से मिथ्या कार्य का ज्ञान कैसे होगा अगे उत्तर देंगे कारण से मृदादर ज्ञान आद कार्य जात से घटाधर ज्ञान कारण है मृदादि उसके ज्ञान होने पर कार्य जात कार्य वर्ग जितने कार्य घटादी सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसे में उद्यालक ने कहा था यथा सौम्य मृत पिंडे न सर्वृमय विज्ञात एक पिंड के तो हो जाने पर मृत्यु के कार्य जितने घट सर्वादी सब विज्ञान तो हो जाते हैं इत्यादि वाक्य जाते ने से बहुत वाक्य उसने ऐसे कहा था कारणी के ज्ञान से कार्य हो जाएगा अभी शंका कर सकते है पूर्व पक्षी नंद मृत सुवर्णिपिक कारण से विज्ञान कारण है सत्य है कारण कार्य मिथ्या है कारण के विज्ञान से तद विलक्षण से घट रूप कार्य आधेर मृत सुवर्णादि से विलक्षण है कार्य क्योंकि कारण तो सत्य है कार्य मिथ्या है इसलिए कारण से विलक्षण घट रूप कार्य आधेर विज्ञान अनुपन्नम सत्य कारणी के ज्ञान से मिच्या घट रूप कार्य के ज्ञान कैसे होगा यह तो प्रमाणिक नहीं है असंभव है ऐसा शंका करते सत्य ज्ञान ही अन्य ज्ञान कथ अत्र कैसे मिथ्या ज्ञान होगा उसका उत्तर आगे देंगे ओ कार्य सप्ताह सत्यानृतायूप कारण जगत सत्याप्रे सत्य और अमृत कार्य घट है मृत रूप सत्य है घटाकार कम्पुरीपि बुद्धि उतराकार मिथ्या हे सत्य अनुत अंश दो रूप है कार्य सत्यांश भी है और मिथ्यांश भी है कारण मृत होने से कार्य का सत्यांश ज्ञान हो जाएगा कार्य में जो सत्यांश है उसका ज्ञान हो जाता है मिथ्यांश का ज्ञान नहीं हो किंतु सत्यांश का ज्ञान हो जाएगा इसलिए कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान जो कहा गया इस अभिप्राय से क्यूँकी कार्य में सत्य मिथ्या दो अंश है कारण के सत्य है ज्ञा ज्ञान होने पर कार्य में सत्य सत्यांश का ज्ञान हो जाएगा इसे अभिप्राय से कहते हैं है समृत्क कार्यतालोक दृष्टि वास्तव बोध कारण बोधत कारण कार्यता लोक दृष्टि विकार से कार्यता समृतक वर्तृत विकार घटाधिक कार्य मृत कारण के साथ है समर्थक से विकार को कार्य कहते घट जो कार्य कहते हैं उसे कारण मृत्यु के साथ मृत भी है मृत कारण के साथ पृथ्वी बुद्धनोदरादि आकार है कार्य घट उसको कार्य कहते लोक दृष्टि से अत्र मृदंस वास्तव घट कार्य में मृदंस वास्तव है अस्य बोध घटक का ज्ञान हो जाएगा मृत के ज्ञान हो मृत है कारण मृत पिंड कारण के बोध से घट शराबादी में जो सत्य अंश है मृद अंश उसका बोध हो जाएगा घट शराबादी जितने मृत का कार्य है उनमें मृत अंश है मृदंश का बोध होगा जैसे सुवर्ण है कारण उससे बहुत भूषण बनाए तो सुवर्ण के ज्ञान होने से जितने भूषण है कटक कुंडल मुकुट आदि है सब में सत्य अंश सुवर्ण अंश है सुवर्ण का ज्ञान हो जाएगा बाकी नाम रूप का नाम अलग अलग, अलग रूप अलग अलग हो उससे कोई आपत्ति नहीं सत्यांश का ज्ञान हो जाता है सुवर्ण के ज्ञान होने से यही कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान है समृत क्य अधिष्ठान मृत सहित से विकार से अधिष्ठान मृत उसके साथ विकार घट आरोपित से घटाधि रूप से कार्य था वो यही घटाधि रूप कार्य है अधिष्ठान के साथ है कार्य शब्दार्थत्व लोक प्रसिद्ध कार्य शब्द का अर्थ कार्य कहते घट कहते घटाधिर कार्य मृत अधिष्ठान के साथ को कार्य कहते हैं भगवत एवं एवता कारण ज्ञा कार्य ज्ञान न संभवती चौदह से कह परिहारो जात पूर्व पेशी कहता ठीक है, है। मृत के साथ अधिष्ठान मृत्यु के साथ घटको कार्य लोक में कहते हैं ये ठीक वा किन्तु इतने मात्र से कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान नहीं होगा इसे जो हमारा आक्षेप होता उसका क्या पर्याय हुआ कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान कार्य में क्या है कारण सत्य इसका परिहार क्या हुआ इस उत्तर देते है कार्यगत अमृतांश ज्ञाना भावित कार्य में जो मिथ्यांश है उसका तो ज्ञान नहीं होगा किंतु कार्य में जो सत्यांश है तदगत का सत्यांश ज्ञान भवत्यव घटा आदि कार्य में जो सत्यांश मृद अंश है उसका ज्ञान हो जाएगा कटक कुंडर मुकुट आदि में सत्यांश सुवर्ण है उसका ज्ञान हो जाएगा इसे अभिप्राय से परिहार करते वास्तव अत्र मृदंश मृदंश वास्तव ही कार्य नहीं कारण बोध हो तो अवश्य के ज्ञान से घटा शराब आदि में मृदंश का बोध होगा अत्र काय यो वास्तव मृदंश अस्त मृदाश वास्तव्य है अस्य वास्तव अंश वास्तव मृद अंश का बोध का से हो जाएगा कारण के ज्ञान से कार्यगत सत्यांश का ज्ञान होगा नत्यांश वर्ग अमृतांशी भव्य इत्याशं प्रयोजन अभावे वम्या में जो सत्यांश है मृदंश है उसका जैसे बोध होता है ऐसे मिथ्यांश का भी बोध होना चाहिए नाम रूप घट आदि मिथ्यांश का भी बोध होना चाहिए केवल से का ज्ञान हुआ और मिथ्यांश कार्य का तो ज्ञान नहीं हुआ उसको भी जानना चाहिए ऐसा संख्या कंश उत्तर देते प्रयोजन अभाव मिथ्या जितने सुवर्ण से बना गया स्व मालूम नहीं। का, का नहीं। नहीं। हो गया सो वर्ण है और अलग अलग अलंकार का भूषण का नाम रूप ज्ञान नहीं होने पर कोई आपत्ति नहीं सुबर्ण ज्ञान हो गया प्रयोजन नहीं मिथ्यांश जानने के लिए नाम रूप मिथ्या है उससे जानने का कोई प्रयोजन नहीं है केवल मृद ज्ञान हो गया सुवर्ण से ज्ञान हो गया तो सब ज्ञान हो गया अन्नताव्य तदबोधानुपयोग तत्व तमर्थ सैन तत्व नानताबोधन तत्व अनृतांशो न बोधव्य मिथ्यांश को जानने की आवश्यकता नहीं है न ज्ञातव्य तस्से बोध से, से अनुपयोगा मिथ्यांश का ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि पुरुषार्थ तो तत्व तो ज्ञान परमर्थम सियात पुरुषार्थ तो तत्व तो से है तत्व तो ही पुरुषार्थ है अनृतांश अवबधनम पुरुषार्थ नहीं है मिथ्या को जानने कोई प्रयोजन नहीं है सत्यांश को जानना है मिथ्यांश को जानने की आवश्यकता नहीं है प्रयोजन अभाव में भी दर्शयती मिथ्यांश के जानने का कोई प्रयोजन नहीं क्यों क्योंकि तत्व ज्ञान ही पुरुष अर्थ ही तत्व अबाध्य वस्तु में ज्ञान तो जो अबाध्य वस्तु तो है उसका ज्ञान पुमर्थम पुंसो ज्ञात पुरुष से अर्थ प्रयोजन यस्म पुरुष से अर्थो यस्मिन तत्वर्थ पुंस है ज्ञाता का पुरुष का अर्थ है मतलब प्रयोजन यस्न थम तत्व तो के ज्ञान से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है तत्व तो ज्ञान पुमर्थम तत्व तो ज्ञान में पुरुष का प्रयोजन है इसलिए तत्व तो ज्ञान ही पुमर्थ है मिथ्या ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है अनश से विकास से अवबोधन प्रयोजन जो विकार कार्य है मिथ्यांश है उसका अवबोधन ज्ञानम प्रयोजन वाला नहीं उसका कोई प्रयोजन नहीं है एक, एक, एक कारणी के ज्ञान से सब कार्य ज्ञान इसे बताया दृष्टान्त मृत सुवर्ण लहो दिया बाद में बताया कार्य गत्यांश का ज्ञान होगा मिथ्यांश का ज्ञान नहीं होगा तो सुवर्ण के ज्ञान होने पर सुवर्ण के बने गए जितने भूषण उनमें से सुवर्ण अंश का ज्ञान होगा मृत पिंड का ज्ञान होने पर मृत्यु से बने गए घट सर्वादी जितने कार्यो उनमें से मृत अंश का ज्ञान होता है मिथ्यांश का ज्ञान नहीं होता है यह सिद्ध हुआ कारण सत्यांश से ज्ञान होने पर कार्य में सत्यांश का ज्ञान होता है मिथ्यांश का ज्ञान नहीं होता है और पहले कहा कारण ज्ञान कार्य ज्ञान भवती चमत्कार हेतु को बड़ा चमत्कार होता है कि कारण के ज्ञान से सब कार्य ज्ञान हो जाएगा एक कारण के ज्ञान से सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म जगत का कारण ब्रह्म ज्ञान होने पर सारे कार्य का ज्ञान हो जाएगा सुनने वाले बुद्धि में बड़ा चमत्कार है की एक ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा सब ज्ञान हो जाएगा की बुद्धि में चमत्कार हेतु हो जाएगा इत अभिप्रायण उत्तम तदत ये जो कहा गया था ये नहीं हुआ कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान क्या हुआ तरी कारण विज्ञानात कार्य कार्य मीती र मृदबोधानृत्का बुद्धे मृत् सैत् कूत्र विस्म कौन कारण विज्ञा इति ज्ञान ईरीते उक् कारण के ज्ञान से सब कार्य का ज्ञान हो जाता है ऐसा कहने पर अंत में क्या सिद्ध होगा कारण है मृत मृत बोधात कार्य ज्ञान कार्यांश में जो सत्यांश उसका ज्ञान हुआ मृत बोधात कार्यगत मृत्यु का बुद्धा कार्य घटना उसमें सत्यांश का ज्ञान हुआ मृत्यु का बुद्धा बुद्ध, तो मृत मुर्त बोधात मृत्यु का बुद्धा मृत के बोध होने पर घट में मृत्यु का बुद्धा मृत्यु का ज्ञान तो हुई यही अर्थ हुआ कारणी के विज्ञान से कार्य ज्ञान बड़े जोर से ढिंडोरा पिटी कर अंत में विचार कर देखते क्या हुआ मिट्टी के ज्ञान से घट शराबादी मृतिका बुद्धा मिट्टी का ज्ञान हुआ मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ ये उत्तम सात अब तक को में इसमें क्या आश्चर्य रहा मृत के ज्ञान हुआ घट सराबाधि मिट्टी का ज्ञान हुआ कार्य ज्ञान होगा कहते हैं केंद्र कार्य ज्ञान नहीं हुआ केवल मिट्टी का ज्ञान हुआ मृतिका मृद बोधात मृतिका बुद्धा इसमें क्या आश्चर्य रहा कारण से मृदाधिर ज्ञान कार्यगत मृदादि सत्यांश ज्ञान भवती अपने इसे कहा कारण मृदादि का ज्ञान है पर कार्य घटादि कार्यगत मृदादि सत्यांश का ज्ञान होता है अर्थात मृद ज्ञान मृद ज्ञान ये अश हुआ कारण मृत और कार्य में मृद अंश का ज्ञान हुआ तो मृज ज्ञान आदमी ज्ञानी के ज्ञान तो से मिट्टी के ज्ञान एवं सच शब्द अर्थ ऐसी क्या हुआ सुनने पर लो तो बड़े आश्चर्य इसमें क्या चमत्कार है शब्द ऐसी खाली चमत्कार अर्थ ऐसी तो कोई नहीं रहा तो। ज्ञान विस्मया भावे तमाम विस्मय सदेवती सिद्धांतिक विवेक हो जाए <observing Loud Creator> कार्य मिथ्या है कारण सत्य है तो कारण से अतिरिक्त कार्य कुछ नहीं है ऐसा यदि विवेक हो जाए सर्व ब्रह्मांड कार्य में ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है बाकी सब मिथ्या है ब्रह्म ही सत्य है सर्वत्र विवेक ज़ हो जाए तो उनको कोई विस्मय नहीं है एक ज्ञान से सर्वज ज्ञान सब से ज्ञान हो गया मिथ्या अंश की अपेक्षा कर देता है मिथ्यांश को जानने की इच्छा नहीं जरूरत नहीं कोई विस्मय नहीं किंतु तद रहता नाम जिनको ऐसे विवेक नहीं है सुनते ही आ लगता है अस्त से कारण के ज्ञान से सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा बहुत लोग मानते ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ कार्य से क्या है सबको जान लेगा जिसकी कि, किसके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, पिता के, पिता के नाम भी बता देगा और सब भाषा भी बोल देगा किसके मन में कुछ भी बोल देगा नहीं बता पाए तो क्या ब्रह्मज्ञानी है अच्छा ब्रह्म सर्व ज्ञान सर्वज्ञान सर्वज्ञ जो है वो सर्वज्ञ सबको ब्रह्म रूप से जानता है ना कि सब भाषा को जान लेगा और सब विद्या को जान लेगा सबके मन की बात को बता देगा ये ब्रह्म का लक्षण कहीं शास्त्र में नहीं है साधारण लोग ऐसे मान लेते है बहुत लोग ऐसे मान करके कुछ ऐसे मान लेते हैं बहुत लोग ऐसे अभिनय भी करते हैं हमको सब ज्ञान है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गया वो कुछ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के बिना भी कुछ थोड़े तंत्र मंत्र साधने के द्वारा भी मन की बात बता देते हैं अतित घटना बता देंगे इसे तंत्र साधना कर्ण पिछा साधना बहुत है उसके द्वारा जान सकते तो हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर ये सब जान लेना ऐसा कोई नहीं है ब्रह्म ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है कहना रूपे ब्रह्म रूपेण एक सब अद्वित ब्रह्म ही सब कुछ ही। ब्रह्म्ही ही। ब्रह्म्ही है सरगम कलम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म से मिथ्या है। निश्चय होने पर अभी किसका नाम रूप मिथ्या निश्चय होने पर नाम रूप उसके पिता के नाम क्या उसके पिता के नाम क्या स्वप्न में जगने के बाद सपने में जो जो देखा था कभी कभी सपने में क्या क्या देखा था उसका नाम क्या था उसके पिता कौन थे कभी लेकर रखते हो कभी रेकॉर्ड बनाते हो सोचते हो छोड़ देते सब छोटा है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान उनसे सबका ज्ञान हो जाए कह करके जिसको विवेक नहीं उनको तो चमत्कार विस्मय होता है और जिसको विवेक नहीं सा नहीं जिसको विवेक हो गया उनको विस्मय नहीं अर्था तो द्रोहिता नाम विस्मय हो जाएगा सत्यं वार्यते वस्वशात्मे जानते विस्मो मत से मास्तु के कार्यसु कार्य सत्य कार्यु वस्तुंश कारणात्मा जानता कार्य में वस्तुंश कारणात्मा जो वास्तव है वो कारण रूपे ऐसा जो जान लेता है तसे विस्मय मास्तु उसका कोई विस्मय नहीं है या कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान में कोई आश्चर्य नहीं सत्यांश कारण वो ज्ञान ज्ञान हो गया अज्ञा विस्मय के अनिवार्य थे जो अभिवेकी है उसको विस्मय होगा उसका कौन बालन करेगा अज्ञानी अज्ञानिक विवेक विस्मय होता है वो समझ लेता है की सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा कार्य सुटादिशु विद्यमान वास्तव अंश कारण स्वरूप में वादि कार्य में विद्यमान वास्तव कारण स्वरूप ही है ऐसा जो जानते है ये जानती तो ऐसा आश्चर्य महाभूत उनका आश्चर्य नहीं हो जो नहीं जानते इतर शाम को तब तो ज्ञान सुनयानम तब तो जिनको नहीं कार्य को सत्य मानते है मानो विस्मय उनको विस्मय होता है ना ही न निवार उसका वालन कोई नहीं कर सकता है उनको काश्चर्य होगा ही तो। ताक्ता ताक्ता अज्ञानी को विस्मय होता है इसे कहा उसको ही कहते अज्ञ से विस्मय भवे तो उत्तम एवं अर्थम प्रपंच इसको विस्तार करके कहते हैं। आरंभी पिणा लौकिक ज्ञातेमतीवय कारणे सर्वमतिं सर्वमतिं च कारणे ज्ञाते आरम्भी परिणामी च लौकिक जो आरम्भवादी है न्यायिक विशेष लोगो परिणामी संख्यावादी है संख्या मत वाले लौकिक सामान्य लोके में एक कारण ज्ञाते सर्वमती एक कारणी के ज्ञान होने से सब कार्य का ज्ञान होता है सुनकर के विस्मयम प्राप्त हुए आश्चर्य को प्राप्त करते आश्चर्य हो जाते तो बड़े बढ़िया है एक ज्ञान से सब ज्ञान है आरम्भ नाम समवाय असमवाय निमित कारण भिन्न से कार्य से उत्पत्ति ये आरंभ है पट्ट घट कार्य की उत्पत्ति होती घट का समवाय कारण हो गया कपाल असमवाय कारण हो गया कपाल संयुग निमित्त कारण है दंड चक्र कुछ भिन्न है घट नामक कार्य उसकी उत्पत्ति होती है समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण तीन प्रकार तीनों कारण से भिन्न ही घटकार की उत्पत्ति आरंभ है ताम ये व्यक्ति को आरंभ हुआ सोयम एवं आरम्भ पूर्व रूप परिचय के लिए रूपांतर प्राप्ति लक्षण परिणाम जो कहता है सपरिणामी दुग्ध का जिसे परिणाम हुआ पूर्व रूप परिचय करके रूपांतर प्राप्ति होती है परिणामी प्रक्रिया दान जो आरंभवाद परिणामवाद कुछ नहीं जानते सामान्य लोक लोक व्यवहार मात्र पर लौकिक कहा गया आरंभपरणाम कुछ नहीं समझते घट मीठ से घट बनता है वाक्यश्रवना ज्ञाने कार्याणाम विज्ञान भवति एक कारण के ज्ञान होने से अनेक कार्य का ज्ञान हो जाता है एक ही कारण उसका ज्ञान हो गया अनेक कार्य का ज्ञान हो जाएगा सुनने पर बाकी सर्वनाध विश्व में होता है आरंभवादी परिणामी लौकिक सुन कर के आश्चर्य हो जाते हैं एक कारण का ज्ञान से सौ कार्य का ज्ञान हो जाएगा आश्चर्य को प्राप्त करते हैं और श्रुत्र में कहा गया एक के ज्ञान से सर्व ज्ञान होता है तो साफ ही एक ज्ञान हुआ तो सबका ज्ञान हो जाएगा ये यथा श्रोत मुख्या को छोड़ करके अब कहते एक ज्ञान हुआ तो सब कार्य में सत्य अंश का ज्ञान होगा एक ब्रह्म के ज्ञान होने प्र सबका ज्ञान हो जाएगा श्रुति कहती अब तो नहीं ब्रह्म ही केवल ज्ञान है ब्रह्म से बिना रू कुछ नहीं तो so, मिथ्या है तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म सत्य ज्ञान हुआ यथाशोत्तम अर्थ हम पर ही कारण मुख्या अर्थ कारण के ज्ञान से सब का ज्ञान एक कारण के ज्ञान होने पर अनेक कार्य का ज्ञान हो जाता है ये यथाशूत अर्थों को छोड़ करके इस प्रकार व्याख्यान करते कार्य में सत्यांश का ज्ञान होगा मिथ्यांश का ज्ञान का कोई प्रयोजन ऐसा व्याख्यान करने में क्या कारण है इत्या के उत्तर देते श्रुत तात्पर्य भावत्या श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं कि एक कारण के ज्ञान होने से सत्यांशत तो तो कारण का ज्ञान होगा मिथ्यांश का भी ज्ञान हो जाएगा मिथ्या नाम रूप आदि का उसमें तात्पर्य नहीं है क्योंकि उसमें पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन नहीं है तात्पर्य से यही व्याख्यान है अद्वैतेमुखी मेवात्री बोधको सर्वोध श्रुतौ नो ना तर विवक्ष अभिमुखी कर अत्रुतु एकस्य बोधतः सर्वबोध कहा गया नहीं अद्वैत में अभिमुख करने के लिए अद्वैत ब्रह्म के अभिमुख करने के लिए सब मिथ्या है सब इच्छा छोड़ के अद्वैत ब्रह्मों के लिए ही तत्पर होकर के चिंतन करें एकस्य बोध से सर्वबोध बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है उसको जानने के लिए इच्छा करो सब जान नहीं सहित हो एक ब्रह्म के ज्ञान हो गया जिज्ञासा शांत तो हो जाती है एक एक करे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करे सब का ज्ञान नहीं होगा एक व्याकरण का ज्ञान के लिए सारा जीवन लगते है तो भी असंपूर्ण है मीमांसा अलग है न्याय अलग है सब विषय अलग अलग है कुछ ज्ञान हो जाए व्याकरण न्याय मीमांसा और संगीत शास्त्र हारमोनियम उसके पास रख दो ताबल रख दो बजा लेगा नहीं जान सकता और जान लिया पर कोई लकड़ी काम करने वाले हथियार तो काम कर लेगा उसमें अज्ञानी ही बहुत विषय ज्ञान होने पर भी उसे अधिक विषय का ज्ञान है सबके पास जिसके पास जो विषय का जितने ज्ञान है उसे अधिक विषय का ज्ञान है समझ आया एक एक विषय में बहुत ज्ञान हो गया बहुत विषय में ज्ञान हो गया और कितने विषय का ज्ञान है विचार करो बहुत विषय का ज्ञान जो सामान्य चीज है जो कोई हारमोनियम बजा देता है नहीं है कोई वंश बजाता है और तो बढ़िया नहीं कोई शंख बजा देते शंख तो नहीं बजा पाते हैं और ऐसे प्रकार कोई काम में जानता है कोई बिजली काम है कोई लकड़ी काम है कोई मिस्त्री कर, काम करता है विभिन्न प्रकार काम है कोई काम कोई जानता है दूसरे नहीं जानता है इसलिए एक सबके जानने के इच्छा करो तो भी जिज्ञासा की शांति नहीं होती है क्योंकि एक ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर और जिज्ञासा शांत है और किसी को जानने की इच्छा नहीं समझ लिया तो सपना प्रपंच में दुखी सुखी होता है जब जग जाता है समझ लाइ सपना है अपनी जागृत अवस्था में आ गया और सपरम प्रपंच में क्या क्या देखा था उसको जानने की इच्छा होती वो उपेक्षा छोड़ दिया अ शांत तो हो गया सपरम प्रपंच करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठी किया था बहुत मकान बने गए थे जग जाने पर वो रहेगा नहीं रहेगा तो दुखा लगता है <laughs> कोई नो जानता है झूठा है कुछ नहीं था इसी प्रकार एक ब्रह्म ज्ञान उनसे शांत निवृत्त हो जाता है अवद्वैत अभिमुख करने के लिए ही एक एक ज्ञान से सब ज्ञानी से कहा गया सर्व का नहीं वो नाना तो सिर्फ नाना तो कोई सत्य है एक ब्रह्म ज्ञान उनसे सब का ज्ञान हो। सब तो कुछ है ही नहीं सब ब्रह्म ही है ब्रह्म सत्य है बाकी झुट तो उनका ज्ञान क्या उनका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया तो हो गया अवद्वैत विज्ञान शिष्यम अभिमुखी अद्वैत ज्ञान में शिष्य को अभिमुख करने के लिए ही चांद्र के छात्र में एक कारणों से विज्ञान सर्वे कार्याम विज्ञान एक कारण के ज्ञान से सब का कार्य का विज्ञान हो जाएगा न तो कार्याणाम अनेकाम विज्ञान सिद्धार्थ समय से भी अनेक कार्य सब का ज्ञान होने के लिए एक ब्रह्म के ज्ञान होने पर सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा सब भाषा का ज्ञान हो जाएगा सबका नाम का ज्ञान हो जाएगा यह संभव नहीं ऐसा नहीं है कर्तु एक मृत्पिंड विज्ञापि सर्वृन्मय था तथक ब्रह्मबोधन जगदबुर्म्युद्धि यहाँ विज्ञा सर्वृंडमयधी तथा एक जगत एक एक भवति तथा ब्रह्मबोधन जगद्बुर्ता जिस प्रकार एक मृत पिंड कारण के ज्ञान से जितने मन में मिंडमय घटस ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक ब्रह्म के बोध से ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया सारा ब्रह्मांड जगत बुद्धि से ही सब सबका हो गया कुछ बाकी नहीं रहा सब का ज्ञान हो गया इदानीं एक, एक विज्ञान एक विज्ञान सर्व विज्ञान दृष्टान्त प्रदर्शन परस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है उसी के लिए दृष्टान्त दिखाए छांदो में दृष्टान्त प्रदर्शन पर जो ग्रंथ है यथा सोम एक मृत पिंड सर्वमृन्त एक मृत पिंड ज्ञात हो जाने से मृणमय मिट्टी का कार्य जितेन स्विज्ञात हो जाते है वाक्य से अर्थ निरूपण अर्थ निरूपण पूर्वक दृष्टान्तिक प्रदर्शन पर इसमें ब्रह्म में पहले कहा था शिष्य पुत्र जब आया गुरु को से अध्ययन करके थोड़े कुछ द्रुप्त घमंड देखा पिता ने तो उसको पूछा उत्तम आदेश हो यह ना भवति अमत मतम अभिज्ञात विज्ञातम क्या इतने घमंड है क्या गुरु से ये आदेश पूछा उनसे उपदेश ग्रहण किया जिससे अशुत विश्रुत तो हो जाएगा अज्ञात विज्ञात हो जाएगा अमतज्ञात हो जाएगा अमित मत हो जाएगा ऐसे आदर्श न उसको मालूम नहीं तो बोला कैसे होगा जो अज्ञात का भी ज्ञान हो जाए एक ज्ञान होने पर अन्य वस्तु अज्ञात का ज्ञान कैसे हो जाएगा ये कैसे हो सकता है तो उसके लिए बताया दृष्टान्त बताया जैसे एक मृंड में मृत पिंड के ज्ञात होने पर सब में एक ज्ञान हो जाता है ज्ञान हो जाता है एक सुवर्ण पिंड के ज्ञान होने पर सुवर्ण विकारों का ज्ञान हो जाता है लह पिंड के ज्ञान होने से लौह विकारों का ज्ञान हो जाता है ठीक इसी प्रकार एक ज्ञान से सर्वज्ञान सर्व ज्ञान इसी दे करके उत्तम आदेशम उत्तरतम आदेश आदेश उपदेश से मैंने जिससे अश्रुत भी शुक्र हो जाता है अमत भी जिसका मनन नहीं किया ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से जगत हो जागत का ज्ञान हो गया एक मृत पिंड विज्ञान से सर्वमृत में दीजिए किसी प्रकार एक ब्रह्म के ज्ञान से सारा ब्रह्मांड की बुद्धि है यथा घट शराबादी उपादान एक से एक मृत पिंड से घटासराबादी जितने कार्य है सबका उपादान एक मृत पिंड उसके ज्ञान होने से उसका विकार का सर्विसाम घटा नाम ज्ञान हो जाता है किसी प्रकार सबका उपादान कारण एक ब्रह्म है ब्रह्म का बोध हो जाने पर सारे ब्रह्म का कार्य सम्पूर्ण प्रपंच है सब का कार्य कृष्ण से जगत सारा जगत का बोध हो जाता है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं स्वामित्य आए थे अब गंतव्य शांत हो जाता है यही श्रुति का तात्पर्य है